पढ़ाव विषय का सर्वान समूल एक नहीं बता नहीं थे विचार बोलते ध्याय पुंश तु संघ उपजाते विषयों को तो ध्यान करने वाले पुरुष होता है ध्यात कुंस पत्यं तेज विषय संघ उपजाते संघ उत्पन्न होता है आसा संजाते काम आसमें की शोभ हो त्यास अच्छा इसमें भावना होती है फिर इच्छा होती है प्राप्त हो जाए प्राप्त हो कर, इच्छा करने से प्राप्त कर नहीं होता है कोई तो प्राप्त नहीं हुआ तो कोई विघ्न तो हो गया काम आज क्रोध हो गया फिर क्रोध होता आगे उसका आगे के साथ संबंध है भाष्य में ध्या हो क्या चिंता हो चिंतन करने वाले का किसका चिंता करना है विषय का विषय शब्द आदि विषय विशेष आलोच्यता हो शब्द शब्द रूस आदि विशेष चिंतन करता है प्रीति प्रीति संगठन उपजाई संगाते समुद्य से काम कृष्ण संगाते थे? काम हो। थे काम काम काम पहले पहले नहीं चाहिए का कृष्ण प्रीति आसक्ति आसक्ति ये कृष्ण कौन से असृज्ञ आसक्ति है जो उदृत आसक्ति है अधिक आसक्ति कृष्ण तस्मात काम, हो। काम काम से क्रोध होता है कुत प्रतिहता किसी प्रतिबंध से कोई प्रतिबंध हुआ तो क्रोध हो जाएगा अभी ठीक है प्रतिबंध में प्रणा ना प्रतिहत प्रतिबंध हो गया अभी से हो गया नाश हो गया तो प्राप्त कोई क्रोध हो जाता है क्रोध से समूह हेतु अवन दर्जय पर क्रोधा कहती समूह ये अनुभव देख रहे भवति क्रोधाव क्रोधा सोहांशा बुद्धिनाश्रा बुद्धिशु बुद्धिनाशा प्रणश्यतिश्यतिवोह क्रोधात समूह सम्मोह समूह सम्मोह क्या है अविवेक क्या कर्तव्य क्या कर्तव्य विषय का विवेक नहीं रहता है क्रोध्वन पर जो क्रोध हो जाता है कर्तव्य आकर्तव्य विवेक नहीं रहता तो नहीं उनसे समूह स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रम क्या स्मृति का स्मृति क्या जो शास्त्र ऐसी सुना आचार्य ऐसी सुना है वो संस्कार है तमरण होना चाहिए शास्त्र आचार्य वो स्मरण को समझता जब कार्य परिवार विवेक क्रोध हो गया और शास्त्र आचार्य स्मरण में परि क्रोध से और स्मृति भ्रंशा तो बुद्धिनाश है और स्मृति जब नहीं होती फिर बुद्धिनाश बुद्धिनाश के अंत करना में जो कार्यकारी विवेक है योग्यता वो ही विवेक योग्यता है नाश हो जाता विवेक नहीं रहता है। फिर बुद्धि काम नहीं करती ना, बिल्कुल क्योंकि शास्त्राचार्य उपदेश का स्मरण नहीं हुआ पहले तो सम हो गया करते हुए करते विवेकन नहीं फिर शास्त्राचार्य उपदेश स्मरण नहीं होता है फिर ही बुद्धि बुद्धि एकदम समाप्त कुछ काम नहीं करेगी फिर बुद्धिनाश होने पर स्वयं नष्ट हो जाता नष्ट कैसे अभिभाष्य स्पष्ट करें जो नष्ट मर जाता है नहीं <coughs> बुद्धि जो कुछ नहीं है वही काम नहीं करती <coughs> करते हुए करते हुए कुछ नहीं है कुछ चिंता नहीं कर पाता है तो लोग तो कहेंगे तो गया नष्ट हो गया बुद्धि जो काम करती है तब तो से तो तो लोक जीवित रहे और बुद्धि जो काम नहीं, तो तो काम नहीं की तो लोग नष्ट हो गया यह प्रणशी बुद्धि काम नहीं की तो फिर गया पुरुषार्थ से ग्रष्ट हो जाता इसलिए नष्ट होती प्रणशी का नाच प्राप्त करता है हम तो कहेंगे कार्यकारी विवेक रहता है विवेक नहीं करते योग्यता नहीं उनसे नष्ट हो गया भाष्य में देखो क्रोधाजी सम्मो क्रोध से क्या होता है सम्मोह कार्त अविवेक विवेक के अभाव किस विषय का कार्य कार्य विषय कार्य अकार्य कर्तव्य अकर्तव्य विषय विवेक या भगवती की संबद्ध नहीं क्रोधो ही सम्मूढ़ गुरु मैं आक्रोश ही जब क्रोध हो गया समय को वो तो कार्य कर तो विवेक नहीं रहा गुरु मे आक्रोशित अन्य किसके लिए तो क्या कहना गुरु को तो भी आक्रोश शब्द कुछ ना कुछ बोलने लग जाता और समूह स्मृति विभ्रम और जो सम्मोह हो गया विवेक नहीं होगा रह नहीं रहा तो स्मृति विभ्रम स्मृति का भ्रम स्मृति नहीं शास्त्राचार्य उपदेश आहित संस्कार जनिता स्मृति मा भ्रंश शास्त्र श्रवण के आचार्य का उदिष्य भ्रंथ उससे आय तो उत्पन्न संस्कार अंत कर ऐसे संस्कार से समय पर उसका स्मरण होता है उससे जनित जो स्मृति है उसका विभ्रंश हो जाता है विभ्रम भ्रंश स्मरण नहीं होता है स्मृति उत्पत्ति निमित्त प्राप्त अनुस्पति स्मृति की उत्पत्ति निमित्त प्राप्त स्मरण होना चाहिए फिर भी नहीं होता शास्त्राचार्य का कोई स्मरण क्रोध से तो कुछ अनिष्ट करने कुछ ना कुछ बोलना उधर नहीं काम करती है कार्य कार्य विषय विवेक नहीं रहा स्मृति का स्मृति भी नहीं हुआ और शास्त्राचार्य स्मरण नहीं से, फिर स्मृति भ्रंसार्थ तू स्मृति भ्रंसार्थ तू नहीं स्मृति भ्रंसार्थ बुद्धि नाश बुद्धि का नाश हो जाता टीका नहीं रही है आक्रोशति अधिक्षिपति तब अभिज्ञतम अपरिज्ञ गुरु में आक्रोश अधिक्षिपति कुछ -कुछु कुछु कुछ कट तो शब्द कहता निंदा करता है अपी जो दिया गुरु अपी कहने का क्या तब अभिजतम जो कि नहीं करना चाहिए फिर भी करता है समूह कार्य कथी समूह कार्य करते समूह स्मृति विप स्मृत निर्मित निवेदन द्वारा स्वरूपम निर्दयती स्मृति का निमित्त कथन करके बता करके स्मृति का स्वरूप दिखाते हैं। है शास्त्र तो आचार्य उपदेव साहित्य संस्कार जनित होती स्मृति ये स्मृति का भ्रंश हो जाता है स्मृति की उत्पत्ति के निमित्त होने पर भी नहीं होता है क्षणिकत्व कसा शत्रुनाश संभव न समह अधिक है स्मृति नाश स्मृति तो नष्ट हो जाती ज्ञान तन करके नष्ट तो क्षणिक है स्वयं नष्ट हो जाएगा तो सम्मोह से स्मृति का नाश क्या है तो उसका स्मृति का नाश क्या तो तो है तो स्मृति की उत्पत्ति नहीं होती तो के निर्मित होने पर स्मृति नहीं होनी ये स्मृति है आगे स्मृति भ्रंशिक बुद्धिनाश स्वरुप सिद्ध होती स्मृति भ्रंश स्मृति नहीं होती है इतने मात्र से बुद्धि का नाश के स्वरुपत हो जाएगा तथा आगे स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश कार्य कार्य विवेक विवेक अयोग्यता बुद्धि का, का नाश क्या है कार्य अकार्य विषय विवेक की अयोग्यता है नाच कर्तव्य अकृत विषय का विवेक की योग्यता नहीं रहना अयोग्यता <sats> ही नाश स्वरूप का नाश नहीं ना अंतकरण से बुद्धि नाश नाशन थे अंतकरण से बुध नाश क्या है विवेक की अयोग्यता कर्तव्य अकर्तव्य विषय विवेक अयोग्यता ही नाशे बुद्धिना प्रणश्य का पुरुष से निसिद्ध से बुद्धिना चेट प्रणश न कलते पुरुष से नित्य बुद्धिस्थ निक संभव संक्रांति कहते विराम बुद्धिनाशा प्रणशति विराम तबदेव ही पुरुषो यवदंत कार्याचार्य विषय विवेकयोग्यं पुरुष तो कर्तव्य है जब तक उसके अंतकरण कर्तव्य अकर्तव्य विषय का विदय करने का के लिए योग्य है यदि कर्तव्य अकर्तव्य विषय का विवेक करने के योग्य नहीं रहा तब योग्य से न्तव्य पुरुष हो पुरुष नण से बुद्धिनाशा प्रणश से बुद्धि नाशात बुद्धि में जो विवेक की योग्यता नहीं रही कर्तव्य कर्तव्य विषय भी विवेक की योग्यता नहीं रही <coughs> तो बुद्धि के नाश हो प्रण से उपरा से भी कहा गया यदि विवेक योग्य नहीं रहा तो उसका नाश हो गया उसका था वो वो तो उसका अभिप्राय पुरुषार्थ योग्य भगवती वही नार्थ कुछ नहीं कर पाता बुद्धि नष्ट होने पर नष्टी हो गया टीका नहीं कार्य कार्य विवेचन योग्य अंत को नभाग कर्तव्य अकर्तव्य के विवेचन करने के लिए योग्य अंत यदि नहीं रहे तो पुरुष होने पर सत्व भी पुरुष से विद्यमान होने पर पुरुष से करना हालात कुछ नहीं कर पाएंगे कर्तव्य कर्तव्य नहीं रहा और कुछ करे तो गलत करे अपत तत्व विवेक विवक्षा तत्व विवेक नष्ट हो गया उसकी विवक्षा से नष्टत्व विवेक्षा से नष्ट हो गया तत्व विवेक नहीं रहा तो नष्ट ही हो गया तद्य तथा पुरुषार्थ से पुरुषार्थ के लिए अयोध्य हो जाता है भ्रष्ट हो जाता है तब नाच हो गया सुबह हो गुरु कि भ्रजेत कि भ्रजेत किम किम भ्रजेत इतुर्थ प्रश्न का उत्तर अभी स्वीकार करेंगे विषयाना स्मरणी चेत अनर्थ कारण है विषयों का स्मरण भी अनर्थ का कारण यदि सूत्रांतर भी भोग यदि स्मरण से भी अनर्थ होता है तो भोग से अनर्थ अवश्य होगा तेनाली जीवनार्थम भूल जानो तो जीवन रक्षा करने के लिए जो सामान्य भोग पड़ता है <coughs> करता है विषयान अनर्थम कथम न प्रतिप्त दिए फिर जो जीवन के लिए भो करता है अनर्थ तो कैसे प्राप्त नहीं करेगा तो फिर तो अन्य तो तो होगा ही चिंता करने से जब अमर्थ तो है तो भो कर्ण से अनर्थ तो होगा तो जीवन धारण के सर्वधारण करने के लिए जो भी कुछ व्यवहार करता है भोजना करता है उससे तो फिर अमर्थ तो प्राप्त तो करेगा ठीक नहीं करेगा इसे आशंका करके वृत्तानुवाद पूर्वक उत्तर श्लोक तात्पर्य अतीत के अनुवाद करके अनुवाद पूर्वक आगे के श्लोकतात्पले कहते भगवाकार सर्वानर्थल जानम सनर्था मूलम जितने मूलकार से ध्यानचिंतन अत इधान मोक्षण इद्यके कारण अनर्थमूलना सार्वक सब अनर्थ का मूल कहा गया विषय का चिंता विषय ध्यान उसके बाद अभिक परिहर्तव्य निर्मित तब परिहार उपाय जिज्ञासा जिज्ञासा दशे थी परिहर्तव्य ये विषय अध्ययन है परिहर्तव्य हुआ क्योंकि विषय चिंतन ध्यान ये परिहार नियहतव्य निर्मित तब परिहार उपाय जिज्ञासा परिहार उपाय जाने की इच्छा मुख्य दर्शति इदान मुख्यकारद ग देश वियुक्त रागद्वेशु्तेषया निंद्रियम विषया निंद्रियम आत्मश्यत्मा आत्मश्य प्रसादिगछतिगम्छतिग देश वियुक्त विषया निंद्रियम आत्म आत्मा प्रसाद जो देह धारण करने के लिए विषय सेवन करता है कैसे करना चाहे राग देश ही इंद्रिय ही विषयान चाहिए राग देश रहित इंद्रिय से विषय का सेवन करते हैं राग अनिष्टम देश ये नहीं हो करते जो प्राप्त है उसमें केवल देह धारण के लिए और जो शास्त्र से निश्चित नहीं अगर जो निजी अत्यंत आवश्यक है इतने विषय इंद्रिया से राग जैसे रहित होकर के ग्रहण करते हुए और इंद्रिया और कैसे होना चाहे आत्मावश्य आत्मावश्य अपने वश में अंतगण हो विधेय आत्मा विधेय आत्मावश्य अपन इच्छा से विधेय है आत्मा आत्मा अच्छा का अंतकरण या अंतकन है अंतकन अपन इच्छा से रहेगा ऐसा जो साधक है प्रसाद अतिगछति प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्त करता है ठीक नहीं राग देश पूर्विका प्रवृत्तिरित्र अन्भव दर्शनाथ तो शब्द ई शब्द जो है राग देश देश, देश राग देश देश राग देशोदार रा। राग और देश इष्ट विषय में राग होता है अनुष्ट में देश होता है तप पुररा ही इंद्रिया प्रवृत्ति स्वाभाविकी तपक राज्य पूर्वक ही इंद्रिय की प्रवृति स्वाभाविकी प्रवृत्ति होती यहाँ जो तपुरसरा ही शब्द गति है जैसे अनुभव है सब का राज अध्यक्ष पूर्वी का प्रवृत्ति अनुभव दर्शनार्थ अनुभव दिखाने के लिए कहते हैं ये प्रसिद्ध है राज अध्यक्ष पूर्वक ही की प्रवृति होती है शास्त्रीय प्रवृत्ति व्यादार्थन स्वाभाविक शास्त्रीय प्रवृत्ति के लिए रागदेश पूर्वक नहीं तो शास्त्र संस्कार तो के स्वाभाविक प्रवृत्ति शास्त्र संस्कार निरपेक्षक प्रवृत्ति तो रागदेशपूर्वक होती है प्रयोग को विषय करके प्रयोग आत्र भाष्य पत्र मुख्य मतलब अधिकारी में जो मुक्ष सताध्यान देते ही सत्रादि भी इंद्रिय साध्यान मतलब राग्यान राग देश, था। देश रही। रही जो से रहित सत्रादि इंद्रिय के द्वारा राग देश रहित होकर सत्र आदि इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण कर विषय कैसा है विषयान अवर्जनयान चरण जो अवर्जन अत्यंत आवश्यक है देह धारण करने के लिए ठीक नहीं खाद्य पानी टीका असन पानाधीन देहस्थिति हेतु नीति देह स्थिति के निमित्त खान भोजन पानी जितने आवश्यक है अत्यंत इतने भी राजदीत रहते हो जो प्राप्त हुआ अपने प्रार्थ्य के अधिन है धारण करने के लिए करके जितने आवश्यक है दिन चारण का भगवान विषय ग्रहण करते हुए आत्मवश्य आत्मश्य आत्मश्या इंद्रेय अपने अधिनम स्थित इंद्रियों उनके द्वारा इंद्रिय का अधिन होगा नहीं अपन अधिन इंद्रिय घर को भी अवैध सर्व धारण करने के लिए ते ते ते ही विजन सेवन करता हो इंद्रिय आत्मवशील विधेय आत्मा विधेयक आत्मा ऐसे विधेय का तो इच्छा तो विधेयक आत्मा के अंतगण अंतर्गण अपन इच्छा के अंतर है यही सारे ये स्वयं विधेय आत्मा प्रसाद प्रसाद को प्राप्त इंद्रियाणाम विषय स्व प्रवृति चेत नियमानुपत्या वर्जनीय स्वीकार यदि इंद्रियों की प्रवृति विषय में मानेंगे तो कोई नियम नहीं हो है तो वर्जने विषय में इंद्रियों की प्रवृति हो जाए ऐसा संक्रांति का तरीका न आत्मवश्य अपने अधिन में इंद्रियों को रख की जो अवर्जनीय अनिश्चिध उसमें ही प्रगति होगी भर्जन्य निश्चित में प्रगति में अपने अध्ययन भी रखकर जो इंद्रिय का अध्ययन हो जाता है तो फिर कर्तव्य करते हो क्या भर्जन अवर्जन कुछ छोड़कर फिर अपने मनमानी करने लगता है अंतकरणा अधिन इंद्रिया आत्मवस्थित अंतकणी का अधिन इंद्रियान अंतकोण अध्ययन होने पर ही तब तो अनियम हमेशा ही अंतगोण ऐसा नियम नहीं रहेगा इसम के नियमानु अंतकर्ण भी नियम नहीं होगा अंतकोणिक नहीं इंद्रिया और अंतकोण भी कभी कुछ हो जाएगा तो इंद्रिया में भी कोई नियम नहीं रहेगा ऐसा संसा तत्व नहीं विद्यात्मा है अंतकर्ण भी अपने अधिन से अंत गुण अध्ययन रखा इंद्रिय भी अंतकुणी के अधीन है अर्थात इंद्रियो को अपने अध्ययन रह करके और अंतकोण को भी अपने अध्ययन है अपनी इच्छा से जैसे ऐसे करके अपनी इच्छा ऐसे होने जो अवर्जन विषय करता है तो राह देश रहकर के प्रसाद प्रसन्नता की कार्यकर्ता प्रसाद कार्यकर्ती प्रसन्नता प्रसन्नता के स्वास्थ्य सस्थ्य भाव स्वास्थ्य प्रभु आत्मा प्रसाद प्रतिग्ध प्रसाद प्रसन्नता स्वास्थ्य शांति को प्राप्त करता है तथा तो नाना भी तो दुखाभिभूत न स्वास्थ्य आस्था को सक्यम विचार में कुछ फिर भी नाना भी तो दुख से तो अभिभूत तो दौड़ जाएगा हमेशा दुख बहुत दुख से जब अभिभूत तो होता है दौड़ जाता है दुख से पीड़ित होता है वो स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त करेगा आस्था को सके इस अभिप्राय से पूछता है पूर्वी प्रसाद सत्य के विचार होने से क्या होगा दुख तो इसका गोपना उच्य ठीक है श्लोकाधन उत्तर भार श्लोक उत्तरदेख उच्य प्रसादा निरस्ोपजाते हास्पजाते याशु प्रसन्न याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते पर्यवतिष्ठते पर्यवतिष्ठते बुद्धि बुद्धि याशु पर्यवि प्रसाद प्रसाद अनुपन पर खा हापजाते सरदु आध्यात्मिक प्रसन्न चेतस प्रसन्न चेतन चेता प्रसन्न होता है सक्षागुण हो गया आसु बुद्धि बुद्धिषे आसु शीघ्र बुद्धिपरी तवतिषति होती निश्चल <coughs> जान से निष्ठा हो जाएगी ठीक क्या सर्व दुख हान्या बुद्धि शास्त्री प्रकृत प्रज्ञा स्तर प्रथम सिद्ध इस प्रसन्न होने से सर्व दुख निगुजी बुद्धि स्वस्थ हो जाएगी खरीद प्रज्ञा आत्मविशेष प्रज्ञा की स्थिरता किए होगी इस आशंका प्रसन्न चेतस्व बुद्धिपरवर्शन चित्त तो। तो प्रसन्न स्वच्छ होने पर बुद्धि बुद्धिस्थित हो जाति बुद्धिप्रसाद से फलामें प्रसादादुख आध्यात्मिक आध्यात्मिक बुद्धिप्रसादस्वला फल कि प्रसन्न चेतस प्रसन्न चेतस का क्या स्वच्छ अंत कण कहीं स्वस्थ अंत पाठ जो स्वस्थ हो गया शुद्ध हो गया अंतकन की यहाँ प्रसन्न चेतस ही अच्छे क्योंकि आशुदा तो शीघ्रंत बुद्धि परेव तिषते परिस अवसमता अवतिषते आका संग स्थिर हो जाएगी व्यापक बुद्धि स्थिर हो जाएगी अर्थात आत्मरूपेण निश्चली होती बुद्धि आत्म विषय को आत्मूपेण निश्चली हो जाती ठीक है तस्मा बुद्धि प्रसार्थम प्रयतित बुद्धि प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करना चाहिए रागद्वेश अवर्जन विषय से बनकरण से शुद्धि प्रसन्नता श्लोक अक्षय अर्थम उक्त अभी ये जो श्लोक हो अर्थ शब्द तात्पर्या प्रसन्न चेत प्रसन्न चेत सवस्थित अवस्थि बुद्धि अवस्थित बुद्धि स्थि होता होता है तो बुद्धि बुद्धिस्थि अस्म विषय निष्ठा बुद्धि बुद्धिस्थिर होने पर प्रज्ञा स्थिर होने पर साक्षात्कार होकर तस्तिया इंद्र शास्त्राविरुद्धेश अवर्जन सुचरित राजदेश रहित होकर इंद्रिया से विषय सेवन करना है राजदेश रहित होकर और विषय कौन है शास्त्र अविरुद्ध शास्त्र विरुद्ध विषय में अवरुद्ध विषय और अविरुद्ध में भी भोजन आदि अविरुद्ध भी अवर्जनीय जो अवर्जन नहीं कर सके जितने कम से कम चाहिए देश के लिए जा, क्या किया जा सकता देना अवर्जन जितने देना है शास्त्र अविधा और उसमें शास्त्र गिर अच्छा था तो, नहीं युक्त हो समाज के लिए ये युक्त होकर के नियत समाज से हाथ निकाले विषय यही उसका दूसरी उपकारुक्त होता है तो समाहित विषय पार्वश शून्य यही विषय के पार्वश नहीं विषय का दिन नहीं विषय का दिन नहीं इंद्रिय के दिन नहीं मनु को अपने अध्ययन इंद्रिय को अपने रखे विषय के पर्वश नहीं होकर के समाहित होकर के जिसे ने अभिन्य शास्त्राजेषण करता है रागदेश बुद्धि स्थिरता कृत कृत्यता श्लोक बनते किम पुनः सत्वशुद्धिया यथोत्थ बुद्धि सिद्ध्य नीत्या सत् अंतरण की शुद्धि से ही ऐसे बुद्धि स्थिर हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी नीत्या से यम प्रसन्नता यते। प्रसन्नता बुद्धि में स्वच्छता की स्तुति करते <coughs> ुक्तरयुकर्श बुद्धि चा युक्त भावना चाकर्श न चा भाव शांति शाति से कुत सुखम शांत सुखम बुद्धिश ना कर्श भावना शांति बुद्धि नुद्धि आत्मस्वरूप विषय बुद्धि अयुक्त से नही अंतक समाहित नहीं अयुक्त लिप्त होता समाहित अंतक समात अंतक समाहित नहीं तो आत्म विषय बुद्धि नहीं होती आत्म विषय बुद्धि नहीं हो तो न चाह आयुक्त भावना बुद्धि नहीं और भावना भी नहीं भावना की आत्म विषय ज्ञान में अभिनव स्वभाव निष्ठा समाचार भाव ये प्रशांति जो आत्मज्ञान ज्ञान अभिनव स्वभावना देर नहीं करता है तो शांति उपसम में नहीं होगा तो अशांत से फिर सुखम सुखम कुत अशांत सुखों कैसे होगा सुख अभी प्रत्यु नहीं होगा टीका में असमित क्या बुद्धिमात्र उत्पद्यमान प्रतिभा की इतिहास की लिखित बुद्धि रही क्यों बुद्धि क्यों नहीं असामित असाम असमित असमाह समाहित नहीं हो विषय के पारावर्ष होता है असमाहता विषय के पारावर्ष नहीं हो तो समाहित विषय के अधिन हो गया तो असमाहित हो गया तो असमाहित होने पर बुद्धि तो रहेगी बुद्धिमात्र उत्पाद मान दिखता है दिखते है इसके तहत आत्मस्वरूप ये बुद्धि का तर्क अर्थ करना नास्तिका तो नो नहीं होती क्या बुद्धि का अर्थ विषय। विषया आत्मस्वरूपों को विषय करने वाली बुद्धि नहीं थे अन्य विषय बुद्धि में तो कुशलता है सामता नहीं तो अन्य विषय तो बुद्धि आत्मस्वरूप विषय नहीं आत्मस्वरूप विषय यहाँ बुद्धि आत्मस्वरूप विषया नस्ती नयुक्त अयुक्त का अर्थ असमित असमित अंतण से असमित अंतण से नहीं न ही विक्षिप्त चित्त आत्मस्वरूप विषय बुद्धि उदय जिस तरह सामना नहीं तो विक्षिप्त विषयचिता कंसे विक्षेप होता है विक्षिप्त चित्तम यिप्त चित्त चित्त जिसका विक्षिप्त है आत्मस्वरूप विषय बुद्धि उदय सम आत्मस्वरूप को विषय तो करने का बुद्धि की प्रति नहीं होगी चित्त विच्छेप है तो आत्मस्वरूप चिंतन कहाँ होगा तर हेतु न ची आयुक्त भावना बीच न चयुक्त ये जगत नहीं न चास्तुक से भावना अथमा चिंत भावना आत्मज्ञान अभेश आत्मज्ञ निवेश अवेश भावना चाह एक शांति अभाव आत्मज्ञान अभिनवेश आत्मज्ञान अभिनवेश अकुर्तः अकुर नहीं करने शांति अशात कुछ सुखम के सुखे ठीक है आत्मज्ञ शब्दापत तो जाते वेदातसवे शब्द सेचार के आत्मज्ञान अद्वित ब्रह्म ये अये आत्मापना स्वरूप ये होने पर भी स्मृति संतान करणम साक्षात्कार अभिनवेश ये भावना शब्द से स्मृति का संतान प्रवाह आत्मा ही ब्रह्मा है शब्द से सुन लिया इसे मैं आपसे कुछ नहीं होता अहम असुभ्रम देहादि में अहम बुद्धि अनादिकाल से अत्यंत दृढ़ है समझने के बाद भी अहम ब्रह्म करते समय अहम अलग देहादि और ब्रह्म अलग ये होता है बार बार स्मृति चिंतन न करती क्यूँकी देहादी में अहम बुद्धि सवान होती है देहादे तो नहीं मैं हूँ देहादी से विलक्षण आपना हूँ सबका दृष्टा चिद रुको जिसे बार बार चिंतन करना पड़ता है कब तक साक्षात्कार साक्षात्कार होने को साक्षात्कार के लिए करना पड़ता है बार बार चिंता न करे भावना की नियुक्ति होती ये देहादी में जो अहम बुद्धि विकल्प भावना है अनादिकाल तो इतने भीड़ अहम ब्रह्म इसे चिंतन करते द्या, आम विकल्प में अहम बुद्धि ये बार बार चिंतन करने से विकल्प चढ़ाने की निवृति होती तो साक्षात्कार करने के तो लिए स्मृति का संतान प्रवाह करना प्रवाह तक एकता ध्यानम प्रत्येक एकता लगातार प्रवाह चलेगा वही ध्यान स्मृति संतान स्मृति संतान स्मृति का प्रवाह बार बार वही करना अहमअ ब्रह्म प्रभा लगाया था चले प्रत्येकता में ध्यान ये निधि जात में साक्षात्कार का नाम अभिनिवेशक भावना तो शब्द करते ऐसे यदि नयुक्त से भावना असमायित है तो उसकी भावना कहते नो विक्षिप्त बुद्धि चिंत्य बुद्धि विक्षिप्त है तो आत्मा हम स्विम भ्रम चिंतन कहा शब्द के एक दो बार कर दिया बाकी मनात्म चिंतन करता है तो प्रसिद्धा वहक्षितावक्षा करता से आत्मज्ञानत न पाठदेह अत आत्मज्ञान सम अकुर्त आत्मज्ञान अभिनेश जो नहीं करता है भावना मतलब स्मृति संतान विधि ध्यान प्रवाह जो नहीं करता है शांति शांति तो तो नहीं और अशांत से कुछ नीचे नहीं पीटा नहीं भावना द्वारा साक्षात्कार अभाव यदि का तो भावना है स्मृति संतान विधि ध्यान नहीं उसके द्वारा साक्षात्कार नहीं हो तो क्या हानि लेकिन असंज था नभावित आत्मज्ञान अभिनेश अभिवेश शांति नहीं असाम भावना अभावत असामहित जैसे भावना नहीं होती नीति के आसम आत्मज्ञान नीति क्षमता नहीं होता है किसी प्रकार शांति भी नहीं साक्षात का नहीं होगा आत्मने ने आता तो ज्ञाते ही श्रवणादि आवृति रूपाणी स्मृति अनाकन्या अपर पक्ष बुद्धि अभाव नानर्थ निवृत्ति सिद्ध के क्या आत्म ने आपात भी पहले शब्द से सामान्य रूप से आत्मा का ज्ञान हुआ शुद्ध सत्य ज्ञान मन सदन कुछ समझ विचार के बिना ज्ञान आपात तो के ज्ञान आगे विचार करने के लिए श्रवण मनन निर्यासन के आवृत्ति करनी पड़ती है श्रवण करे फिर उसका मन निर्यासन बाहर वायर श्रवण मनन इतिहास की आवृत्ति करनी पड़ती ऐसे करते करते साक्षात्कार की आवृत्ति करनी है आवृत्ति रूप यही स्मृति स्मृति संता स्मृति का प्रवाह, प्रवाहस में भी कभी होगी श्रवण मनन से संचय निवृत्त हो जाए तो श्रवण मनन करते ही अपने आप ही ब्रह्म ब्रह्मा की आवृत्ति होती उसको प्रवाह लगाने के लिए स्मरण श्रवण मनन सहायक है हस्त चिंतन करते ही अपने आप साधक तो जो अधिकारी वासना रह मुख्य अपने आप एक ब्रह कार्य बुद्धि होते निर्दी ध्यान वही श्रवण मनन करते करते ही निधिध्यास ऐसी चलता है ज स्मृतिम अपना सम्मान से सम्मान अधिकार करता स्मृति संतान करता जो नहीं करता है नहीं करेगा तो अपर अपर बुद्ध नहीं अपरक्ष बुद्धि निर्दी ध्यान से ही विपक्षा निवित होने पर ही अपरिचय अहमोसिम ब्रह्म ज्ञान है किन्तु देहाद में जब तक तो अहम बुद्धि विपल से भावना तब तो, तो वो अपरिचय नहीं कोई कोई अपरिचय शब्द से कहेंगे तो दीर्घ ज्ञान नहीं अपरिचय परिचय जैसे लगता है यद देखिए आत्मसव तो यद साक्षात अपरिचार्थ ब्रह्म का ब्रह्म अपरिचय ही फिर भी देहात में अहमबुद्धि होने से ब्रह्म अपरिचय जैसे नहीं लगता अपरिचय बुद्धि अभाव अपरोय बुद्धि के केवल अनर्थ की के निवृति नहीं होगी क्योंकि अनर्थ अज्ञान या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भ्रम की निवृत्ति प्रत्यक्ष ज्ञान से होती परोक्ष भ्रम की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से हो जाएगी यदि परोक्ष स न सर्पी परोक्ष भ्रम का सर्प का सर्प नहीं कोई कह दिया सर्प तो परोक्ष भ्रम हो गया फिर कोई कहता नहीं सर्पा नहीं मैं देखकर आया रज तो परोक्ष सर्प भ्रम की निवृति परोक्ष रजु ज्ञान ऐसी हो गया होगी अपरोक्ष सर्पभ धर्म है उसकी निवृत्ति कोई जितने कहे कि ये सर्व नहीं है रजु यदि साम स्वयं सर्प देखते हैं, अपरोक्ष सर्पभ्रम है उसकी निवृत्ति तो अपरो ज्ञान रजु, रजु का अपरोक्ष ज्ञान हुआ महम सर्प रजुम सत्य हुआ तब तो सर्प धर्म की निवृति होगी जो तो स्वयं नहीं देखे गुरु पिता नाता कहानी पर भी सर्प देखा सर्प देखा रज्जु नहीं है जा करके रज्जु देख तथा अपरोक्ष धर्म की निवृति अपरोक्ष ज्ञान से ही होती जान सं अज्ञानुख अप है अपरोक्षवृत्ति अपरोक्ष ज्ञानगी इसलिएरो बुद्धि अभा न अनर्थ निवृत्ति सिद्धती अन अनथ संसारे इस निवृति सिद्ध नहीं होगी इतिहास ऊपर समय नहीं होगा विशेष का अभी हो। जब नहीं करता आत्मज्ञाननिवेश ध्यान न तो शांतिपस्त अशात कुछ सुख आगे अनवृतर्थ से अवृत्त अनर्थय से परमानंद सागराद विभक्त सागर परमानंद है सागर समुद्र जैसे परमानंद जो अन्य वो विभक्त है अपने भिन्न वनता है संसार वाले दो निव्य से संसार समुद्र में में दुब संसारमुद्रोथान सुखादेलाभ न संभव सुख कहां से मिले? अज्ञान संसार निवृत्ति में न सुखपेक्ष न संभव अशात से सुख सुखम स्वरूप सुख निनंद विज्ञान आनंद ब्रह्म अपने स्वरूप आनंदे किन्ान से आछादित निधि में बार बार अमर सिंह ब्राह्मण से करने पर ही साक्षात्कार होता है अज्ञान की निवृत्ति होती अज्ञान आवरण हट गया तो नित्य आनंद है ऐसा अनुभव होता है तीनों काल में आनंद रूप हूँ या ज्ञान की निवृत्ति नहीं है तो पुत्र सुखम और ये अज्ञान रहता है संसार पक्षात विश्व सेवा तो वैसे ही सुखम संभव थी संसार करते परमानंद की प्राप्ति नहीं हो विषय सेवन करता तो वैसे को सुख प्राप्त होता है तो सुखी है बड़ा आनंद कह से कहते इंद्रिया नाम ही विषय सेवा कृष्णा तो निवृत्तिया तत्म वस्तु का सुख क्या है विषय सेवा कृष्णा तो निवृत्तिया तो सुखम नषय विषया तृष्णा विषय सेवा सेवन करने की तृष्णा होती बहुत आस इंद्रियों में विषय से जनता की तृष्णा है जो कुछ विषय प्राप्त हो थोड़ी देर वो तृष्णा की निवृत्ति हो जाती है और तृष्णा निवृत्ति हो जाने से लगता है चुका मिल गया तृष्णा निवृत्ति होने से चांचल्य समाप्त हो गया अंततः <clears throat> <clears throat> तो शांत हो गया जल कंपन है तो चंद्र का प्रतिम्ब साप नहीं दिखता है कंपन स्थिर हो गया जल स्थिर हो, हो गया तो आकाश चंद्र प्रतिम्ब साप दिखता है ठीक है अंतकरण वासना तृष्णा बहुत अंतगण क्यों का कंपना कंपित होता चलित चलन होता विषय सेवन करने से थोड़ी देर अंत करण कृष्णा समाप्त हो जाए शांत होगी आनंद रूप और ब्रह्मस्वरूप अपना है उसका प्रतिबद्धि है उसको सुख कहते सुख कैसे मिले विषय सेवा तृष्णा से निवृत्ति तब सुखम कोई तो विषय सेवन उपकरण से थोड़ी देर के निवृत्ति होती किन्तु विवेक के द्वारा जो विषय सेवा तृष्णा की निवृत्ति हो जाए तो अंतगण शांत हो जाए तो वास्तु और सुख का प्रतिमा सुख प्राप्त होता है न विषय विषय तृष्णा विषय को विषय करने वाली जी तृष्णा विषय रूप से घटा रूपर से गंध स्प्रसादी शब्द स्प्रसादी पर विषय के तृष्णा जो है वो सुख नहीं विषय भोगने पर भी सुख नहीं है दुख में वही तृष्णा तो दुख ही है तृष्णा दुख है तृष्णा निवृत्ति सुख ही विषय प्राप्त होने पर भी जो थोड़े सुख प्राप्त होता है वह भी तृष्णा के निमृत्ति से बहुत तृष्णा है जिसमें मिल गया थोड़ी देर लगता है कि मुझे हो गया शांत हो गया जैसे बच्चे रोता है उसको खिलौना डाल दिया सामने और थोड़ी देर उसको खिलौना का पकड़ लेता है सुलता है कुछ मुझे मुझे मिल गया तो तो तो तो रोना बंद हो जाता है मुख में लगाता है कुछ नहीं मिलता फिर कर देता है इसी प्रकार विषय प्राप्त होने पर पहले से इच्छा करता मुझे मिल जाए जो मिल गया थोड़ी देर होता है मुझे मिल गया अंत को शांत हो गया तो अपने स्वरूप आनंद का प्रतिबंध होता है उसको सुखो कहते हैं विषय कृष्णा से निवृत्ति जो सुख है निवृत्ति दो प्रकार है एक विषय प्राप्त करने से निवृत्ति क्षणिक फिर थोड़ी देर में फिर विषय प्राप्ति की जाए फिर आगे मिले बाहर में मिल, अधिक मिले अभी मिल गए उसे अधिक मिले।, मिले और मिले रोज मिले लेकिन कृष्णा सुख उसे विषय प्राप्ति थोड़ी देर ठंडा हो गया आनंद में फिर तुरंत ही कृष्णा बढ़े और ये हमेशा मिले रोज मिले और मिले अधिक मिले लेकिन ये दुख हो और जो विवेक से कृष्णा की निवृति होती है विवेक विचार करें, स्वरूप आनंदित करे। मिले मिथ्या है उसमें विषय भोग करते करते कृष्णा बढ़ते बढ़ते अनाधिकार से अनंत कोटि जन्म चले गए व्यर्थ है अब एक बार अभी मन से जन्म मिला मरने के बाद फिर पता नहीं क्या जन्म मिलेगा फिर कहाँ बट गएगा ऐसे विवेक विचार करके उसका स्वरूप चिंतन करे वो तो क्या है? भूत भौतिक सब कुछ है त्रिगुणात्मक है स्वरूप नहीं है स्वरूप सुख स्वरूप जो आनंद है उससे भिन्न है सब कुछ एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म है सब कुछ कल्पित है नया नाना सीकिचे ना नये नहीं दिखल के सरकार निश्चय क्या मित्या है सपन भी बहुत दिखते हैं उससे सुख प्राप्त होता है किन्तु छूटे ठीक जागृत काल में ऐसा ही दिखने पर ही सत्य नहीं है सपना तो दिखते हैं किन्तु मिथ्या इसी तरह जागृत काल में दिखने पर सत्य ऐसा नहीं कि मिथ्या है कविश्रुति है ये चर्चा होती तो मिथ्या समय पर तो सिर्फ झुठा में सत्यत्व तो बुद्धि करके भोगन की कृष्णा करने कितने मूर्खता है ऐसे विवेक करके कृष्णा से निवृत्त हो जाए तब वो ये सुख है कृष्णा निवृत्ति जो है वो तो सुख है नृष्णा दुख में भी कहा कृष्णा तो दुख है ठीक है देखो कृष्णाक्षय से शास्त्र प्रसिद्धम आनुभावीक सुखत्मित भक्तों में चौधरी कृष्णाक्षय कृष्णा की निवृति ये शास्त्र प्रसिद्धम में सुख शास्त्र प्रसिद्ध है और अनुभवी कंश अनुभव से भी होता है कृष्णा क्षय हो गया तो सुख ये अनुभव से होता है जिस विषय में कृष्णा है तब दुखी रहता है जब विदेश से कृष्णा निवृत्ति होगी आनंद है ये अनुभव है, जि है, तो है। से ये भाई इसे पढ़ने के लिए ही सब दुख में तो सा विषय सेवा कृष्णा या विषय उपभोग द्वारा सुखम उपलब्ध इत्यासंख्या पूरा पीछे कहता विषय सेवा की तृष्णा होती तृष्णा से विषय उपग्रह के द्वारा विषय उपभोग करते उसके द्वारा सुख होता है सुखम उपलब्ध हमने सुख सुखोपभोग किया है होता है इत्यासंख्या वैसे तो दुखम एक बता दुख ही पहले ही शब्द क्या लगा ऐसा था ही विषय सेवा ये जो ही शब्द पहले और दुख भी शब्द दिया है तथा सब अनुभव ज्योति विशेष है कि कृष्णा उससे निवृत्ति होने पर सुख ये सब का अनुभव है और कृष्णा ही दुख रूप तो अनुभव है जितने जितने कृष्णा बड़े इतने से दुख है तथा ही सब अनुभव ज्योति अनुभव के व्योतन करने वाले ही सब है तदव तो स्पष्टी न कृष्णायाम सत्याम सुख से गंधमात्र उत्पत्ति चलता कृष्णा पर सुख के गंध भी स्वर्क भी सुख नहीं होता है कृष्णा होने पर बढ़ता बढ़ता है कृष्णा बढ़ती ही बढ़ते पर ही सुख गंध जितने प्राप्त बन जाए थोड़ा और देखेगी कृष्णा तो जो प्राप्त हो गया उसके लिए सुख नहीं मानेगा अप्राप्त तो जिसे और कृष्णा और बढ़े और मिले ये कृष्णा ये दुख ही अतं आकांक्षा श्लोका उत्थय आकांक्षा आशंका करके अन्या श्लोकार भगवान भाष्यकार अयुक्स कस्मा बुद्धि नस्ती उच्यमिक नुद्धियुक्त अयुक्त असमाहित चित्त बुद्धि नहीं है बुद्धि नहीं होते आत्म विषय बुद्धि नहीं है तो असमित अंतर से स्वरूप विषय की बुद्धि नहीं क्यों नहीं इसका अर्थवर्ष ही चरता इंद्रिया चरसा इंद्रिया जन्म नो नु विधीये जन्मनो विधीये पदस् हरसी प्रज्ञा पदसा भसि वासी वायुर्नावी वासी इंद्रिया जन्म नो विधीये पदस्या चरता मनो यन तद् अस्य अस्य हरति अज्ञा हरतीज्ञा हरती इंद्रिया हि चरता इंद्रिय पीछे सेवन करते हैं यन हैनो अनो उसके पीछे भागता माना जाता है प्रज्ञा भरती प्रज्ञा जो आत्म विषय बुद्धि को लेकर कहाँ से कहाँ पहुंचा जाता है मन तो कैसे ले लाता है वायु नागो में वो अंबसी से अम्बर वायु जिस नौका को नौका को जाना है किस तरफ वायु उधर से जोर से है तो उसको लेकर कहाँ से लेकर कहाँ पहुंचाते है इसी प्रकार ये मन वायु जैसे आत्म विषय चिंता न मन इंद्रिया के विषय भागा इंद्रिया के विषय सेवन करने पर मनो कहाँ से कहा भाग्य बैठा है ध्यान करने के लिए मनोजागर कहाँ काम मन करता है कहाँ ये सब क्या अनुभव होक्षिप्त चेतस विक्षिप्तम चेतो ये स विक्षिप्त चेता हे चिक्षिप्त चेतस भावनाभाव भावना नहीं हो विक्षिपचे में है। तो भावना आत्मविश्वास स्मृति संतान इतिहास नहीं के जब निधि भावना आत्म विषय के चिंतन लगातार प्रवाह नहीं करे तो साक्षात्कार लक्षण बुद्धि नहीं होगी साक्षात्कार के नवती हेत्म साधता इंद्रिया यहाँ चलता से प्रवर्तमान इंद्रिया अपने अपने विषय में प्रवृत्त होते इंद्रि उनके पीछे जन मानव अनुविधि अनुविधि के अनु अनु तो अनुप्रवर्त थे उसके पीछे मानवीय प्रवृत्त हो जाता है इंद्रिय विशेषण के मानवीय मानवी उतर गया तब इंद्रिय विषय विकल्प है ना प्रभु मानो इंद्रिय विषय में विकल्पन करता है सब होना बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है ये ऐसा है इधर में से आकल्पन से मानव प्रभु विशेषण कर मानव उधर लग गया तो मानव उसे विषय चिंतन करने लगा असाई अतः यत्न करने वाले मुमुख है उसके हरती आत्मा आत्मात्म विवेक प्रज्ञा को हरती मत नाते थे आत्मा नत्म तो विवेक करके बैठा चिंतन करने के लिए विशेष मैंने घर से मनोधर भाग मनोधर भागन से ये विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती विवेक बुद्धि नहीं होती कथम वायु नागम इव अम्बस अंबसी का तो जीगमी सता मार्गा उद्घत उन्मार्ग यथा वायु नागम प्रवर्ती जो जीवन शाम लोका मनुष्य जाना चाहते है मार्ग को धृत्य जो मार्ग में जाना चाहे उस मार्ग से हटा करके उन मार्ग और गणित मार्ग कहीं दूसरे स्थान में जो लेते हैं ऐसा वायु नाभम प्रभारी वायु बहुत जन पर नवता को काम से काम पहुंचा देता है एवं आत्म विषयाम प्रज्ञा कर आत्म विषय को प्रज्ञा चिंतन करना चाहिए उसको हटा करके मनोविषय विषयाम करो विषय की चिंतन करता है ठीक है यन मनो अनुभ्यति यदाय पदोपात मन तत्पेन आदि गृह्यन मनोनुति पद से हरती प्रज्ञान यन मन अनुप्रवर्त जो मनः इंद्रिय के विषय प्रवृत्त होता है तद मनः अस्य प्रज्ञान हरती उसके तत्व तो से उसका ग्रहण करना इंद्रिया अर्थात सूत्रादीना विषया शत्राधि का विश्व शब्दार्थ शब्द रूप से मनो विकल्प करता है सत्राधि विषय विषय को विषयना कैसे करता है ग्रहणम अलग अलग ये रूप ये अच्छा है ये अच्छा नहीं ऐसी विवाह का ग्रहण तेना ऐसे जो विषय चिंतन करता है मन उसे बहुत हो गया मन उसमें जो विवाह विषय ग्रहण करता है रूप शब्द स्पर्श ग्रहण करता है उसमें मन डूब जाता है तो आत्म विषय बुद्धि को नष्ट कर देता दृष्टान्त तो व्या करते दृष्टान्त दिया वायु नागों नागूंगी का अंबसी अंबसी क्या तो उद्धे? जाने वाले लोग उनके मार्ग से हटा करके दूसरे मार्ग में कहने वायु लेकर वो बोला देता <coughs> उद्योग करोती तस्मात अतः न उत्पत्ति बुद्धि जैसा माना विषय विषय करोती माना विषय को विषय करने वाले बुद्धि को लेकर कहाँ लगा देता है माना इसलिए यित प्रस्मा रवि तस्त जो असमाय का अंत करना है तो बुद्धि आत्म, आत्म विषय को बुद्धि नहीं होती है आत्मविषय न उत्पत्ति साक्षात करने व नीति जाने का नहीं पता है इस योजना है लोगों इत्यादि यो इदी श्लोकाभ्या यतत्र कंपनी सहसोकना श्लोक में कहा गया उसे से। प्रकृत से कथ्यमता कहा गया अस्थि इतिहास के परिहार करते योपि उपन्यास्य अर्थ से यथ तो हप कौन से सूत्र श्लोक मुख्य द्वारा जो सौ विषय जो अर्थ विषय कहा गया अनेकथा उपपत्ति उपत्वा अनेक प्रकार उपपत्ति दे करके कह करके पंचअर्थम उपाद्य उसी अर्थ का उपादन करके अभी उपसार करते अभी ये उपचार उसी अर्थ को उपसार करने के लिए करते टीका में ध्याषयन तो इत्यादि न उपपत्ति वचन उपाद्य इतने अनेक अनेकथा उपपत्ति मुक्त उपपत्ति युक्ति तो ध्यान संगठित तो हुआ है सब शब्द अपेक्षित अर्थोक्ति द्वारा श्लोक मे हैं उसी शब्द अपेक्षित अर्थ कथन करते जो कहा गया है उसी का भी उपसार करते हैं तम चम एक तम सव्य करके अभी उपस इंद्रिया तस्मा से महाबागृहता इंद्रिया इंद्रिया यस्य हे महाबा य इंद्रियास निगृहिताज्ञा प्रतिष्ठि महान तो बाहु यस्य महा बाहू बड़े बड़े संबोधन महाबाह ये सर्वस निगृहितानी जिसके इंद्रिय इंद्रिय के विचय से सब प्रकार से निगृह ही चाहिए तभी तस्वीर प्रज्ञा प्रतिष्ठता होती इंद्रिया प्रभु दोष उपादी स्म तस्मा इंद्रिय की प्रवृत्ति दोष क्या है इंद्रिय की प्रवृत् मान उसके पीछे मानव प्रज्ञान को नष्ट कर देता है ये दोष दिया इसीलिए तस्मार्थ ये हे निग्रहितानि नहीं इंद्रिय सर्व सता सर्व प्रकार मानसादि भेदी सपाटे तो है। सर्व प्रकार मानसादि भेदी मानस साक्ष चार्ज आदि विभिन्न प्रकार विषय इंद्रिया तो है किसी से वेद के विकल्प है सब विषय से शब्द आदि से सर्व प्रकार मानसादि धेयर द्वेद जो शब्द आदि विषय उन विषय से इंद्रिय निवृत है इंद्रिया इंद्रिया दिव्य शब्द आदि वो शब्द आदि के साथ संबंध शब्द आदि विषय से निगृहित हैं पूरा सर्वप्रकार में निगृहित नहीं प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती आत्मिशेषा तस्दपेक्षित अर्थकर्थक प्रवृत्न दोष दिया है असमित मनसा यस्मा इंद्रिया प्रसह्य प्रज्ञा अपहरती तस्माती योजना असमित न मन का मनोज समाहिता नहीं मन उसको इंद्रियो को नियोग करता है अनुविध्य मानन इंद्रिया मन उसका नियो करता है इंद्रियो को ऐसे मन क्या करता है इंद्रियो के पीछे भटता है तो फिर मन क्या करता है प्रसह्य प्रज्ञा प्रसह्य का बलात्कार बलात् प्रज्ञा हरती आत्म विषय की बुद्धि को हटा लेता इसलिए तस्माद जिसके इंद्रिय विषय से निगृहित है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित विषयों से इंद्रिय का निग्रह अवश्य परमावश्यक है तब विषय से हटने पर ही मन स्थिर होता है तो आत्मविषय प्रज्ञा हटी इसलिए ये सर्वस्व इंद्रिया इंद्रिया निगृहिता तीस इसकी तब्ध प्रतिष्ठित है ओन